ध्यान और आध्यात्मिक जीवन भगवान नाम की महिमा तुम जब से पहले या जब करते समय प्राणायाम का अभ्यास भी कर सकते हो लयबद्ध नियमित श्वासोच्छास शांतता लाता है स्नायुविक तंतु समूह में संतुलन लाता है तथा इससे आध्यात्मिक साधना में अभिवृद्धि होती है श्वास की प्रक्रिया करते समय मस्तिष्क को कुछ कठोर निर्देश देने का प्रयास करना चाहिए मैं पवित्रता को भीतर खींच रहा हूँ अपवित्रता को बाहर ढकेल रहा हूँ मैं शक्ति को भीतर लेकर कमजोरी को बहिष्कृत कर रहा हूँ मैं स्वतंत्रता को श्वास से भीतर समाविष्ट करके बंधनों को उच्छ्वास द्वारा बाहर फेंक रहा हूँ इन निर्देशों को जब करते समय भी देने चाहिए ये सब यथार्थ साधना करने हेतु तो भूमिका तैयार करने में सहायक सिद्ध होते हैं जब के साथ अथवा उसके पहले तुम प्राणायाम भी कर सकते हो सुनियोजित नियंत्रित श्वास प्रश्वास अर्थात प्राणायाम से प्रशांति आती है और स्नायु तंत्र कुछ हद तक संतुलित होता है और यह तुम्हारी साधना में भी सहायक होता है प्राणायाम करते समय मन को कुछ जोरदार सुझाव देने का प्रयत्न करो मैं पवित्रता को भीतर ले रहा हूँ और प्रश्वास द्वारा अपवित्रता बाहर निकाल रहा हूँ मैं श्वास के साथ बल भीतर ले रहा हूँ और प्रश्वास के साथ बलता बाहर निकाल रहा हूँ मैं शांति भीतर ले रहा हूं, सारी अशांति बाहर निकाल रहा हूं, मैं मुक्ति भीतर ले रहा हूं और समस्त बंधनों को बाहर निकाल रहा हूं, जब करते समय भी ये सुझाव दिए जा सकते हैं मुख्य साधना का आधार तैयार करने में ये बहुत सहायक होते हैं पवित्र विचार शरीर तथा मन में अवश्यभावी समन्वय लाते हैं सोचो कि प्रत्येक मंत्र के प्रत्येक जब के साथ तुम पवित्र से पवित्रतर हो रहे हो जब का प्रभाव तुम एकाएक नहीं जान सकते परंतु कुछ अवधि तक नियमित रूप से तथा अध्यवसाय से करते रहने पर तुम्हें इसका अनुभव होगा और फिर कुछ वर्षों के बाद तुम यह जानकर स्तंभित हो जाओगे कि तुम में कितना बड़ा बदलाव आया है प्रयोग के तो लिए कार्य क्षेत्र बहुत है उस सीमा तक इस शरीर को और स्नावियों को भी दिशाबद्ध तथा लयबद्ध करना है तभी हम आध्यात्मिक साधनाओं तथा ध्यान के लिए उचित मनोदशायुक्त तो होंगे तथा उन्हें सही लगन तथा उचित रीति से करेंगे बाकी सब तो प्रारंभिक उपाय है इस सस्ते में इस रास्ते में जब सब कुछ कठिन है मानस दर्शन कठिन मन का नियंत्रण कठिन और ध्यान कठिन जब भी कठिन है लेकिन उचित रीत से करने पर उतना कठिन नहीं अतः नई शक्ति प्राप्त करनी होगी और इसके लिए दिए गए निर्देश बहुत सहायक हैं शब्द तथा शब्द प्रतीकों की महान शक्ति का लाभ उठाओ तुम्हें यह अनुभव करने का अवश्य प्रयत्न करना चाहिए कि प्रभु का नाम पवित्र मंत्र तुम्हें पावन तथा उन्नत कर रहा है समय आने पर तुम स्वयं जानोगे कि न्यूतनाभ्यासी साधक के जीवन में भगवान नाम का लयबद्ध जप आध्यात्मिक साधना का अति महत्वपूर्ण भाग है शब्द प्रत्युत्वों की सहायता सदैव लोग क्योंकि शब्द और विचार परस्पर संबंधित है विचार स्वयं के विभिन्न शब्दों से अभिव्यक्त करते हैं अब हम पाते हैं कि दिव्य कल्पना परमेश्वर के विभिन्न पवित्र नामों से अभिव्यक्त होती है इसीलिए हम आध्यात्मिक साधक हैं साधना में आध्यात्मिक साधना में शब्द का प्रयोग करते हैं शब्द की सहायता से ही पवित्र विचार का सुगमतर हो जाता है हमें ध्यान रखना चाहिए कि शब्द प्रतीक से हमें उससे निहित अर्थ की ओर बढ़े अन्यथा शब्द हमारी कुछ भी मदद नहीं कर सकता पहले बाह्य पूजा होती है प्रत्येक साधक द्वारा अगला आध्यात्मिक अभ्यास जब और ध्यान और अंत में बंद या खुली आंखों से भी दिव्य सत्ता की सर्वव्यापकता का अनुभव होता है यह उच्चतम अवस्था है और इसे कोई तभी प्राप्त कर सकता है जब वह पहले की सभी अवस्थाओं को क्रमशः पार करे शब्द प्रतीक तथा प्रभु के पवित्र विचार में निहित रूप से संबंध दृढ़ करने का यत्न करो ताकि शब्द प्रतीक के संपर्क में आते ही दिव्य विचार उठे जैसे कि टाइपराइटर की एक कल जब तुम दबाते हो तो उसी के अनुसार अक्षर कागज पर छपता है उसी प्रकार जैसे ही तुम शब्द प्रतीक के संस्पर्श में आते हो तो तुम वेतन रूप विचार उठना चाहिए और यह तुम्हारी सहायता करे परंतु इसके लिए प्रतिदिन सुनियोजित अभ्यास द्वारा इन दोनों में अत्यंत सुनिश्चित संबंध अवश्य बनाना चाहिए चाहे तुम्हारे मन में प्रचंड अशांति का आवेग उठने वाला हो और वह तुम्हें कमजोर कर रख दे तो भी जब करो यदि आवश्यक हो तो जोर से या कम से कम तुम्हें सुनाई दे इतने जोर से जब करो कई बार अति अशांत अवस्था में मौन रहकर किया गया मानसिक जप पर्याप्त नहीं है सुनाई देने वाली ध्वनि तपते मन को रोकती है हमें ध्वनि कंपन के प्रभाव कम नहीं करने चाहिए हमारा संपूर्ण मन यहाँ तक कि हमारा शरीर भी भगवान नाम का लयबद्ध कीर्तन होने पर दिखता है जब मन को उच्चतर वैश्विक कंपनों के अनुकूल बनाता है यह मन को शांत उदात्त तथा केंद्रित करता है कुछ लोग ऊंची आवाज़ में जप जारी रखते हैं और विशेष आध्यात्मिक लाभ पाते हैं उच्चारण के बिना मानसिक जब से भी कैसा ही प्रभाव बनाया जा सकता है श्री रामकृष्ण की तुलना उस जंजीर से करते थे जिसका एक एक सिरा नदी में डूबे, बड़े कुंदे से बधा हो जंजीर को पकड़े एक एक कड़ी आगे बढ़ते तुम अंत में कुंदे को छूते हो उसी प्रकार भगवान नाम की प्रत्येक आवृत्ति तुम्हें भगवान के समीप ले जाती है शब्द हमें ज्ञान की स्मृति दिलाता है और ज्ञान भगवान का ध्य कराता है ध्यान रहे कि गुरु की दृष्टि से तुम्हारा जप बेहतर होता जाए तो तुम्हें अपना जप सचेत होकर तथा ध्यानपूर्वक करना चाहिए और समय बीतने के साथ इसे बढ़ाना चाहिए सदा जंजीर का ध्यान रखते हुए अगली कड़ी पकड़ने की चेष्टा करो इस प्रकार तुम भगवान नाम के भगवान के समीप तरह आते हुए अपने को ध्यान के लिए तैयार करते रहो यदि हम यदि हमें लगे कि हम बहे जा रहे हैं तो भी हो जंजीर को अवश्य पकड़े रहना चाहिए कई बार हम अपने समक्ष उपस्थित खतरे को बड़ा बढ़ा कर समझते हैं बाद में हमें पता चलता है कि हम अपनी सजीव कल्पना द्वारा उसे बढ़ा बना रहे हैं परिस्थिति बुरी रही हो लेकिन वह प्रायः इतनी बुरी नहीं होती जितनी हम मान लेते हैं प्रायः परिस्थितियाँ इतनी बुरी दिशा नहीं लेती जैसा हम कल्पना करते हैं और यदि परिस्थितियाँ सचमुच बहुत बुरी हों तो भी संघर्ष त्याग कर बिना प्रतिकार के पराजय क्यों स्वीकार करते हो ऐसी स्थिति में सदा अपनी प्रार्थना जप करते रहो और यथासंभव समस्या का सामना करने का प्रयत्न करो यदि पराजित भी हो तो भी तुम्हारी पराजय सफलता की सीढ़ी बन जाएगी नियम तो यह है कि भगवन नाम के जप के साथ भगवत रूप का ध्यान किया जाए लेकिन जब ध्यान के योग की मन स्थिति न हो तब एक साथ बिना व्यवधान के एक या दो हजार बार भगवत नाम का जप किया जा सकता है यदि यह कुछ यंत्रवत भी हो जाए तो कोई बात नहीं है इस तरह अभ्यास करने पर बाद में ध्यान करना आसान हो जाएगा ध्यान जबकि आगामी सीढ़ी है जब व्यवधान युक्त ध्यान है एक प्रकार से ध्यान को निरवच्छिन्न जप कहा जा सकता है और अवश्य वह एक अधिक तीव्रतर प्रक्रिया है जब में व्यवधान युक्त शब्द और चिंतन रहता है जबकि ध्यान में केवल व्यवधान रहित चिंतन मात्र रहता है यदि हम ध्यान करना चाहते हैं तो हमें पहले जप का अभ्यास करना चाहिए आत्मा में ही ध्यान नहीं किया जा सकता प्रारंभ में ही ध्यान नहीं किया जा सकता जब भी मानसिक संतुलन खोने का भय हो तब भगवान नाम का उच्चारण करो और अपने चेतना के केंद्र में भगवत रूप का ध्यान करने का प्रयत्न करो शब्द को पकड़े रहो और उसके अर्थ का चिंतन करो कुछ समय तक ऐसा करने में समर्थ होने पर महान स्थिरता प्राप्त होगी तब हमारा अव्यवस्थित मन कुछ मात्रा में व्यवस्थित हो जाएगा और हमारे चिंतन तथा भावना अधिकाधिक स्पष्ट होंगे जब अनेक बाधाओं को दूर कर साधक को ध्यान के लिए सक्षम बनाता है तुम्हारी इच्छा हो या ना हो जब किए जाओ मन में जब करने की इच्छा नहीं है केवल इसलिए जप करना बंद क्यों करते हो पराजय स्वीकार क्यों करते हो अपने ही मन के द्वारा क्यों ठगे जाते हो भगवान नाम का जप करते रहो और उसके द्वारा प्रतिपादित आदर्श का चिंतन करते रहो और कभी हार न ना मानो नाम का जप इस तरह करते रहो कि तुम्हारे कर्ण उसे सुनें और मन उसके अर्थ का चिंतन करें